ठॉक ध्यान दर्शन नंबर नाइन स्वास्थ्य का क्या संबंध है? बहुत संबंध है क्योंकि बीमारी का बहुत बड़ा हिस्सा मन से मिलता है गहरे में तो बीमारी का 90 प्रतिशत हिस्सा मन से ही आता है ध्यान मन को स्वस्थ करता है लिए बीमारी की बहुत बुनियादी वजह गिर जाती है ये जो ध्यान की प्रक्रिया है इससे शरीर पर सीधा भी प्रभाव होता है क्योंकि 10 मिनट की तीव्र श्वास आपकी जीवन ऊर्जा को वाइटल एनर्जी को बढ़ाती है सारा जीवन स्वास्थ्य का खेल है जीवन का सारा अस्तित्व श्वास पर निर्भर है श्वास है तो जीवन है हम जिस भांति श्वास लेते हैं वो पर्याप्त नहीं है हमारे फेफड़े में समझे अंदाजन कोई छह हजार छिद्र हम जो श्वास लेते हैं वो दो हजार छिद्रों से ज्यादा छिद्रों तक नहीं पहुंचती बाकी चार हजार छिद्र दो तिहाई सदा ही कार्बन डाइऑक्साइड से भरे रह जाते वो जो चार हजार छिद्रों में भरा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर की सैकड़ों बीमारियों के लिए कारण बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड समझे कि आपके भीतर जड़ है जहां से सभी कुछ गलत निकल सकता है दस मिनट की भस्त्री का तीव्र श्वास धीरे धीरे आपके छह हजार छिद्रों को छूने लगती है स्पर्श करने लगती आपके पूरे फेफड़े शुद्धतम प्राण से भर जाते हैं का परिणाम होगा गहरा परिणाम शरीर पर होगा दूसरे चरण का जो ध्यान का हिस्सा है वो का का है का है। आपको शायद पता न हो जो लोग ध्यान से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है वे लोग भी बीमारियों के अलग करने के लिए कैथरसिस को अनिवार्य मानते आज अमेरिका में कोई दस लैब दस बड़ी प्रयोगशालाएं हैं जो सिर्फ कैथारसिस से सैकड़ों तरह की बीमारियां ठीक करने में सफल हुई इसलिफोर्निया में कैलिफोर्निया में एक बड़ा प्रयोगशाला है जो पंद्रह दिन व्यक्ति को कैथारसिस से गुजारते हैं, उसे लड़ना है चीखना है चिल्लाना है तो उस सब का उपाय जुटाते हैं उपाय ऐसा कि जो किसी के लिए वायलेंट ना हो जाए अगर उसे मारना है तो उसके लिए तकिये दे देते हैं कि वो तकियों मारे चोट करे चिल्लाना है तो एकांत में चिल्लाए कूंदे फांदे पंद्रह दिन में बड़ी से बड़ी बीमारियों पर परिणाम होता है बड़ी से बड़ी बीमारियों गिर जाती है तो दूसरा चरण कैथल का स्वास्थ्य के लिए बहुत अद्भुत परिणाम लाता चौथे चरण में जब मैं कौन हूँ के बाद हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं तो धीरे धीरे अनाहत भीतर पैदा होने लगता है इस संबंध में दो बातें समझ लेनी जरूरी है। ओम शब्द को हमने बहुत सुना है समझा है जगह जगह लिखा है लेकिन हमें उसके बाबत कुछ बहुत पता नहीं वे लोग जो दिन भर ओम का रटन करते हैं उन्हें भी पता नहीं है ओम जब सब बंद हो जाता है चित्त की सब क्रियाएं शांत हो जाती हैं। तब सुनी गई साउंड की गई नहीं सुनी गई आपके द्वारा की गई नहीं आपके द्वारा सुनी गई साउंडलेस साउंड है ध्वनि ध्वनि जब सब बंद हो जाता है तो सिर्फ अस्तित्व जब आप ही रह गए मन ना रहा विचार ना रहे कोई आकांक्षा वासना ना रही सिर्फ बींग सिर्फ होना मात्र रह गया उस क्षण में जो संगीत सुनाई पड़ता है उस उस संगीत को हमने अपने मुल्क में ओम की तरह पकड़ा है पहचाना है यहूदियों ने हिब्रु हिब्रुज ने ईसाइयों ने मुसलमानों ने अमीन की तरह उसे पहचाना है वो ओम का ही रूप है जब भी कोई उस चौथे चरण में गया है तो आ उ, माँ के निकट कोई ध्वनि पकड़ी गई चाहे उसे हम ओम कहें या अमीन कहें, ये हमारे ट्रांसलेशन ये हम जब भाषा में कह रहे हैं तब हम उसको इस तरह कह रहे हैं उस ध्वनि का तो स्वास्थ्य पर बहुत ही अद्भुत परिणाम होता है अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक अद्भुत प्रयोगशाला काम कर रही है उस प्रयोगशाला का नाम है डीलाबार उसने भी एक छोटा सा बहुत ही कीमती प्रयोग किया है जो मनुष्य जाति के लिए भविष्य में बड़े परिणाम ला सकता है दो क्यारिया मौसमी फूलों की बीज डाल दिए गए हैं अभी अंकुर नहीं आए है दोनों को एक सी रोशनी का इंजाम है एक से बीज डाले गए एक सा खाद एक सा पानी सब सुविधा एक सी एक क्यारी के ऊपर पाप म्यूजिक बजाया गया है पूरे दिन जब तक कि अंकुर नहीं फूट गए पौधे नहीं बन गए रोज घंटे भर पाप म्यूजिक जो आज सारी दुनिया में चलता है जो आज की नई जनरेशन का संगीत है वो बजाया गया है। और दूसरी क्यारी पर क्लासिकल विथोबन और मोजल्ट उनका संगीत बजाया गया एक घंटे रोज माली को कुछ भी पता नहीं की कि क्या किया जा रहा है माली दोनों क्यारियों की एक सी फिक्र कर रहा है जिस पर पाक म्यूजिक बजाया गया उसके पौधे देरी से अंकुरित हुए बीज देर से टूटे पौधे छोटे रह गए फूल कम आए जो आए वो भी रुग्ण बीमार पूरे न खिले जिस पर क्लासिकल शास्त्रीय संगीत बजाया गया उस पर अंकुर जल्दी आए बीज जल्दी टूटे बहुत ही ज्यादा बड़े हुए फूल लप गए और जो भी फूल आए सभी स्वस्थ है अब डीलाटरी में ये जो अनेक हजारों बार प्रयोग दोहराया गया है उससे उनके परिणाम है वो ये कहते हैं कि एक एक ध्वनि का स्वास्थ्य मूल्य है हेल्थ वैल्यू है आप किस तरह की ध्वनियां सुन रहे हैं यह आपके स्वास्थ्य के लिए निर्णायक होगा और बहुत देर नहीं लगेगी कि साउंड थेरेपी पैदा हो जाएगी देर नहीं लगेगी कि ध्वनियों से हम मरीजों को ठीक करने की कोशिश करने लगेंगे, लेकिन जो महाध्वनि है वो ध्यान में सुनी जाती है वो महाध्वनि ओम है वो चौथे चरण में धीरे धीरे प्रकट होनी शुरू होती है आपको नहीं प्रकट करना है आपके भीतर से प्रकट होनी शुरू होती है और जब प्रकट होती है तब आप भी चिल्लाने लगते अब ये फर्क समझ लेना जरूरी है आप ओम ओम कहते रहे इससे कुछ ना होगा ओम आपके भीतर से फूटे एक्सप्लोड हो तब परिणाम होंगे और अगर आप कहते रहे तो बहुत संभावना यह है कि आप इस फाल्स ओम से जो आप कह रहे इसी से तृप्त हो जाएं और एक्सप्लोजन कभी ना हो पाए विस्फोट कभी ना हो जिस दिन ओम का विस्फोट होता है उस दिन आपका प्राण पाण रोआ रोवा चिल्लाने लगता है सब तरफ से वही फूटने लगता है ये जो परम ध्वनि है जब सब नहीं था जब चांद तारे भी धुआं थे और जब सारा आकाश शून्य था तब भी गूंज रही थी और जब महाप्रलय में सब शांत हो जाता है तब भी जो गूंजती रहेगी वही जब हम भी बिल्कुल पूर्ण शांत और महाप्रलय में प्रविष्ट हो जाते हैं ध्यान महाप्रलय है उसमें मैं खो जाता है हमारे भीतर का सब सुनने हो जाता है तब वो ध्वनि हमें सुनाई पड़नी शुरू होती उस महाध्वनि के साथ ही परम स्वास्थ्य उपलब्ध होता है लेकिन हमें इस सब का कोई बोध नहीं है हम कुछ भी सुने चले जाते है अगर आज दुनिया की नई पीढ़ी जिस तरह का संगीत सुन रही है उसी तरह की सुनी गई तो मनुष्य जाति का भविष्य 30-40 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। जिस तरह की कविता की जा रही है अगर उसी तरह की, की जाती रही और जिस तरह की पेंटिंग्स बनाई जा रही है उसी तरह की बनाई जाती रही तो पूरी जमीन पागलखाना हो जाएगी क्योंकि प्रत्येक चीज का परिणाम है अगर के एक चित्र को आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा देर नहीं देख सकते थोड़ी देर में सिर घूमने लगेगा क्योंकि चित्र हारमोनियस नहीं है चित्र में कोई संगीत नहीं है चित्र अनार्किक है। अगर एक आदमी भी प्रकाश पिकाशो बनाता है तो गर्दन अलग हाथ अलग पैर अलग सब टूटे फूटे कहीं कोई संगीत लयबद्धता रिदिम नहीं कारण है क्योंकि पिकासो अपने समय की उत्पत्ति है पूरा समाज पूरा जगत आज गैर रिदमिक सब टूट गई उस लय टूटी हालत में सभी पागल हैं चित्रकार भी कवि भी संगीतज्ञ भी वो जो भी कर रहे हैं वो भी हमारी समाज की बाई प्रोडक्ट है वो वही कर रहे हैं जो समाज से उनको मिला है ध्यान परम स्वास्थ्य का द्वार है एक और मित्र ने पूछा है क्या तीव्र श्वास को तीनों चरणों में जारी रखा जा सकता है आप पर निर्भर है पहले चरण में रखना ही है वो मस्ट पहले चरण में छोड़ना नहीं है दस मिनट उसके बाद आप पर निर्भर है अगर आपको सुविधा लगे तो आप बाकी दो चरणों में या एक चरण में जारी रख सकते हैं चौथे चरण में जारी नहीं रखना है वो मस्ट नाट पहले चरण में जारी रखना ही है चौथे चरण में जारी नहीं रखना है बाकी दो चरणों में आपकी निजी सुविधा की बात है आपको लगे कि आप नाचने कूदने चिल्लाने के साथ गहरी श्वास जारी रख सकते हैं रखें। मैं कौन हूं पूछने के साथ रख सकते हैं रखें। लेकिन महत्व दूसरे चरण में कूदने नाचने रोने चिल्लाने का होगा एम्फेसिस उस पर होगी श्वास गौण होगी प्रमुख नहीं तीसरे चरण में मैं कौन हूँ उसकी इंक्वायरी प्रमुख होगी श्वास गौण होगी और ना रख सके तो कोई हर्च नहीं पहले चरण में पर्याप्त सवाल ज्यादा देर तक श्वास गहरी रखने का नहीं है सवाल दस मिनट इंटेंसली गहरा रखने का एक्सटेंसिवली नहीं तीस मिनट भी अगर आपने धीरे धीरे गहरी रखी तो परिणाम नहीं होगा और दस मिनट भी अगर पूरी ताकत से रखी तो परिणाम होगा इसलिए सवाल इंटेंसिटी का है एक्सटेंशन का नहीं है विस्तार का नहीं है गहराई का है गहराई पर ध्यान दें। एक मित्र ने पूछा है कि यहाँ तो आप ख्याल देते हैं तो 10 मिनट का पता चल जाता है घर पर कैसे पता चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता 10 मिनट के 8 मिनट हुए कि 12 मिनट हुए तो कोई अंतर नहीं पड़ता अनुमान से आप जारी रखें और दस पांच दिन में आपको अनुमान स्थिर हो जाएगा हमारी कठिनाई हो गई क्योंकि हमने झूठे सब्सिट्यूट बना लिए हैं इसलिए हमारे भीतर की जो घड़ी है वो काम नहीं कर पा रहे अन्यथा बायोलॉजिकल वॉच भी भीतर है जो काम करती है आपको 11 बजे रात 12 बजे रात नींद क्यों आने लगती सुबह अगर आप 6 बजे उठते हैं या 4 बजे तो नींद क्यों टूट जाती अगर आप 12 बजे खाना खाते हैं एक बजे तो ठीक एक बजे भूख क्यों लगाती क्या कारण है एक बायोलॉजिकल टाइम भीतर एक जैविक काम चल रहा है जैसे ऋतुएं बदलती कहीं कोई घड़ी और कहीं कोई कैलेंडर नहीं वक्त पर बदल जाती सांझ होती है सुबह होती सूरज वक्त पर सुबह बन जाता है सांझ बन जाता है वैसे भीतर एक रिदिम है प्रत्येक चीज का उस रिदिम में अपने आप सब चीजें बैठ जाती है दस पांच दिन आप ध्यान करेंगे आपके भीतर की घड़ी पकड़ लेगी ठीक दस मिनट ठीक दस मिनट प्रक्रिया हो जाएगी लेकिन हमारा भरोसा अपने पर खो गया जितने हमने इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लिए उतना अपने पे भरोसा खो गया कोई अपने पर भरोसा नहीं रात सोते वक्त तय करके सो जाए कि सुबह पांच बजे उठना है तो ठीक सुबह पांच बजे नींद खुल जाएगी अब नींद ना उठ के घड़ी नहीं देखी जाग के आप देखते हैं तो ठीक पांच बजे और कई बार तो ऐसा होगा कि आप ठीक पांच बजे का निर्णय करके सो जाएं और घड़ी अगर गलत हो तो आप मिला लें वो पांच ही बजाए गलत हो तो आप पांच बजा थोड़ा ध्यान का प्रयोग बढ़ेगा तो आपके भीतर की बायोलॉजिकल टाइम सेंस पैदा होनी शुरू हो जाएगी वो सब अस्तव्यस्त हो गई क्योंकि हम उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं सब चीज का समय है वो भीतर से पकड़ लिया जाता है उसकी बहुत फिक्र ना करें और 10 के 12 मिनट होंगे कि आठ इससे ज्यादा भूल नहीं होगी उससे कोई हर्जा होने वाला नहीं एक और मित्र ने पूछा है कि हृदय के मरीज हैं या उस तरह की और बीमारियों के लिए उनके लिए आप क्या सुझाव देते हैं उनके लिए मैं सुझाव दूंगा कि वो प्रयोग करें बहुत संभावना तो यह है कि प्रयोग उनकी बीमारी के लिए बदलते मिटाते समाप्त करते परमात्मा पे छोड़े थोड़ा असल में बीमारी जब से हमने डॉक्टर पे छोड़ी तब से परमात्मा की कोई जरूरत नहीं रही ऐसे डॉक्टर उतने ही अंधेरे में हैं जितने है में मरीज कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंधेरे का लेकिन उसकी इग्नोरेंस एक्सपर्ट इग्नोरेंस उसका अज्ञान जो है वो विशेषज्ञ का है इसलिए वो चारों तरफ दिखा पाता है कि नहीं जानता हालांकि भीतर वो भी डर रहा है उसे भी कुछ पता नहीं है बहुत कुछ पता नहीं है एक्सपर्ट इग्नोरेंस विशेषज्ञ उसे पक्का आपको तो कम से कम मरीज को वो भरा भरोसा दिला पाता है उसका रिचुअल उसका, उसका ब्लड प्रेशर का नापने का यंत्र, उसके चलने का ढंग उसके कपड़े उसका चश्मा उसकी डिग्री आपको तो भरोसा दिला पाती कि ठीक अब एक्सपर्ट के हाथ में मरे भी तो एक्सपर्ट के हाथ में मरे लेकिन वो खुद भीतर उतना ही डरा हुआ है जितने आप डरे हुए शायद आपसे ज्यादा डरा हुआ है इसलिए कोई डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर पाता कोई डॉक्टर अपने लिए दवा प्रेस्क्राइब नहीं कर पाता दूसरे डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। खुद पे तो उसका भरोसा नहीं है जब खुद पे बीमारी आती है तो वो उतनी कमजोर हो जाता है जितने कमजोर आप है आपसे ज्यादा हो जाता है क्योंकि उसको भली पता है कि वो जो कर रहा है वो सब अंधेरे में टटोलना है मैं कहता हूं कि डॉक्टर के पास ना जाए जरूर जाए लेकिन परमात्मा के लिए भी थोड़ी जगह बचा के रखें। और कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के द्वारा दिया गया स्वास्थ्य भी परमात्मा के द्वारा दी गई बीमारी से कम कीमत का होता है लेकिन वो अलग बात भी छोड़े छोड़ें, छोड़ने की हिम्मत हो तो तत्काल परिणाम हो सकते हैं प्रयोग के लिए बैठे कुछ और सवाल होंगे तो रात आज आखिरी दिन है तो पूरी शक्ति लगानी है परमात्मा भी आप पर पूरी शक्ति देगा उसकी अनुकंपा भी पूरी बरसेगी तो सारे लोग खड़े हो जाएं जगह बना लें बाहर फैल जाएं मेरे पीछे आ जाएं चारों ओर फैल जाएं देखने वाले कोई भी मित्र हो तो ठीक मेरे सामने सामने चले जाए देखने वाले मित्र और कहीं खड़े ना हो बिल्कुल मेरे सामने खड़े जल्दी फैल जाएं देर ना करें देखें यहाँ भीड़भाड़ ना करें बीच में इतना इकट्ठे नहीं खड़े हो सकेंगे अभी सब लोग नाचेंगे कूदेंगे आपको कठिनाई होगी थोड़े थोड़े बाहर हो जाएं अपनी जगह बना लें और कोई भी व्यक्ति नाचने कूदने में अपनी जगह न छोड़े अपनी जगह पर ही रहे इतने घने खड़े न हो अन्यथा काम नहीं होगा बाहर फैल जाएं, बाहर बहुत जगह है जितने खुले में होंगे उतने आनंद से घटना घट सकेगी देखने वाले मित्र मेरे आजू बाजू कहीं भी खड़े नहीं रहेंगे पीछे चले जाएं, ठीक मेरे सामने वहां खड़े होकर देखते रहें चुपचाप ठीक है जल्दी फैल जाएं, देखें बीच में बातचीत ना करें फैलने में इतनी तकलीफ ना करें ठीक है कोई भी व्यक्ति बीच में चुपचाप नहीं खड़ा रहे देखने के लिए आंख खोलकर नहीं खड़े रहना है जिनको भी आंख खोल कर खड़े होने हो, वो पीछे चले जाए चुपचाप वहां से देखें बीच में नहीं खड़े रहेंगे बीच में जिनको करना है वही खड़े रहे बाकी लोग हट जाए ठीक अब आंख बंद कर ले हाथ जोड़ ले प्रभु से प्रार्थना कर ले उसका अनुग्रह मांग लें उसके सामने संकल्प कर ले हाथ जोड़े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 प्रभु की अनुकंपा जरूर मिलती है उसे जो अपने को पूरा दाव पर लगा देता है अब आँख छोड़ दें पहला चरण शुरू करें श्वास आँख बंद रखनी है चालीस मिनट आँख बिल्कुल बंद रखनी है चालीस मिनट आँख खोली कि व्यर्थ हो जाएगा आँख बंद रखें और तेज श्वास दस मिनट में रोआ रोआ कपा डालना है देखें कोई खड़ा ना रह जाए अपने पास पड़ोस के मित्रों से प्रतियोगिता ले कोई किसी से पीछे ना रह जाए जोर से चोट करें कुंडलनी को जगाना है चोट करें चोट करें चोट करें रोए रोए में बिजली दौड़ जाने दें श्वास ही श्वास रह जाए सब भूले बस श्वास ही बचे ये सारा जगत श्वास का खेल है अपने को श्वास में डुबा दे तेज तेज शरीर डोले डोलने दें नाचे नाचने दें तेज स्वांस, तेज स्वास शक्ति भीतर उठने लगेगी शक्ति उठ रही है उठने दें चोट करे चोट करे चोट करे सात मिनट बचे हैं चोट करें रोआ रोवा कपा डाले शरीर को पूरा हिला डालें श्वास श्वास श्वास आनंद से करें पूरे आनंद से भर जाएं और श्वास की चोट करें आनंद से भर जाएं और श्वास की चोट करें डोले फिकर ना करें शरीर कपता है कपने दें उसे और कपाए और श्वास की चोट करें तेज़ तेज़ संकल्प स्मरण करे तेज़ तेज़ तेज़ तेज़ तेज़ श्वास शरीर को जो होता होने देवास ले सब संकोच छोड़े तेज़ श्वास खड़े ना रहें, व्यर्थ खड़े रह जाएंगे तेज तेज तेज तूफान उठा देना है भीतर का जर्रा जर्रा हिला देना है तेज श्वास तेज श्वास डोले डोले तेज श्वास लें तेज श्वास लें छह मिनट तेज फिर दूसरे चरण में उपाय ना रहेगा अभी जगा लें शक्ति को फिर दूसरे में उपयोग हो, कर लेंगे जगाए शक्ति को चोट करें जगाए जगाए छोड़ें फिक्र कपड़े मकड़े की फिक्र ना करें सब बचाने की फिक्र न करें तेज तेज स्वास तेज स्वास तेज स्वास मिनट बचे हैं आधा समय कोई पीछे न रह जाए जो मित्र पीछे खड़े रह गए तेजी में आए तेज श्वास चोट करें चोट करें भीतर तूफान उठा दे स्वास ही स्वास बाहर भीतर श्वास तेज तेज तेज तेज ते स्वास स्वास, स्वास। हाँ शरीर डोलता है डोलने दें हाथ पैरते हिलते हिलने दें सिर कपता है कपने दें शरीर में शक्ति जगेगी तो ये सब होगा जगाएं आवाज निकले निकलने दें स्टेज चार मिनट बचे हैं बढ़े आगे बढ़े कोई किसी से पीछे ना रह जाए पूरी शक्ति लगाएं इतने लोग हैं पूरा तूफान आ जाना चाहिए श्वास ही श्वास रह जाए तो चोट करें कुंडलनी जागती है चोट करें चोट करें चोट करें, चोट करें। आनंद से भर के चोट करे, आनंद से भर के चोट करे, आनंद से भर के चोट करे। तीन मिनट बचे हैं बढ़े कोई पीछे न रह जाए जोर से जोर से जोर से जोर से जाग गई है जोर लगाएं, पूरा जगा लें जरा भी सोई ना रह जाए तेज तेज जब मैं कहूं एक दो तीन तो बिल्कुल पागल हो जाना है एक एक मिनट के लिए अब पूरी तरह कून जाए तेज तेज दूसरे चरण चलन में चलना है उसके पहले किलाई में पूरे चरम जोर से श्वास ही श्वास रह गई है श्वास स्वास जोर से कुछ सेकेंड बचे हैं पूरी ताकत लगाएं, फिर हम दूसरे चरण में चले शक्ति को पूरी चोट करके जगा लेना तभी दूसरे चरण में प्रवेश होगा करें देखें कोई खड़ा ना रह जाए और बीच में आंख खोल के मत खड़े हो तेज तेज आखिरी मौका है पहले चरण का तेज तेज दूसरे चरण में प्रवेश करें शरीर में जो हो जोर से करें 10 मिनट तक शरीर से सब निकाल के फेंक देना है चिल्लाएं, रोएं, नाचें, हंसे किसी से पीछे ना रहे प्रतियोगिता लें पांच वाले मित्रों से प्रतियोगिता लें तेजी से आगे बढ़े चिल्लाएं नाचें रोएं हंसे आनंद से जो भी हो रहा है जोर से करें जोर से जोर से पूरी शक्ति लगाएं। सात मिनट बचे हैं मिनट बचे हैं बढ़े बढ़े पूरी ताकत से सब निकाल कर फेंक दें जो भी मन में है फेंकें रोए चिल्लाएं हंसे नाचे शरीर को जो भी करना है करने दें रोके नहीं से भर जाए नाचे ऊंटें चिल्लाए पांच मिनट बचे हैं पीछे ना रह जाए बढ़ें कर रहे हैं जोर से जोर से जोर से चार मिनट बचे हैं तूफान ला दें इतने लोग हैं बिल्कुल तूफान आ जाना चाहिए चिल्लाएं, नाचें आनंद से भर जाए पूरी शक्ति लगा दें फिर हम तीसरे चरण में चले बढ़े बढ़े पांच से प्रतियोगिता लें कोई किसी से पीछे ना रह जाए नाचे कूदे शक्ति जाग गई है काम करने दे, सब उलीझ के फेंक दे, जो भी निकलना चाहता है निकल जाने दे, एक पूरी शक्ति लगाएं। दो पूरी शक्ति लगा दे तीन बिल्कुल पागल हो जाएं। एक मिनट के लिए सब होश छोड़ दें। चिल्लाएं नाचें कूंदे अपनी जगह पर अपनी जगह से ना हटें चिल्लाएं कूंदे नाचें। एक मिनट बचा है पूरी ताकत लगाएं, फिर हम तीसरे चरण में चलें। तूफान ले आए जोर से जोर से जोर से कुछ सेकंड बचे हैं पूरी पूरी ताकत पूरी ताकत से आनंद से भरे जोर से करें अब तीसरे चरण में प्रवेश करें पूछें मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ नाचते रहें डोलते रहें पूछें मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ नाचे डोले पूछे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूं डोलते रहे नाचते रहे पूछे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूँ आनंद से पूछे शक्ति जग गई है पूछे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं सारी ताकत लगाए पूछे मैं कौन हूं मन को थका डालना है पूछे मैं कौन हूं हैं ताकत पूरी लगा के थका डालना है मैं कौन हूं तोलते रहें नाचते रहें पूछे मैं कौन हूं मैं कौन हूं पूछे पूछे पूछे समय ना खोएं जरा भी पीछे ना पड़े मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन तो, हूं दे तो, दे तो, मैं कौन हूं मैं कौन हूं नाचे कूदे आखिरी चरण है मैं कौन हूं पूरी ताकत लगाएं छह मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगा दें मैं कौन हूं चिल्लाएं नाचे पूछें मैं कौन हूं मैं कौन हूं बचे हैं शक्ति लगाएं स्मरण करें संकल्प का शक्ति लगाएं। मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं चिल्लाएं नाचे पूछे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं शक्ति जाग गई है पूछे पूछे चार मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगाएं फिर हम विश्राम करेंगे जो जितना थक जाएगा उतने गहरे विश्राम में जा सकेगा थका डालें मैं कौन हूँ कूदे उछले नाचे पूछे मैं कौन हूं मैं कौन हूँ तीन मिनट बचे हैं बिल्कुल पागल हो जाए आप छोड़ें सब फिकियर मैं कौन हूं नाचें सुंदें मैं कौन हूं मैं कौन हूं दो मिनट बचे हैं बढ़े पूरी ताकत का ख्याल करके लगा दे। एक दो तीन पूरी ताकत लगा दे। एक मिनट के लिए सब कुछ लगा दे। मैं कौन हूं नाचें कूदें पूछे मैं कौन हूं बिल्कुल पागल हो जाएं। बढ़े बढ़े चिल्लाएं नाचें, एक मिनट की बात है फिर हम विश्राम करेंगे थका डालें चिल्लाएं जोर से नाचें जोर से मकौर हूं बढ़े बढ़े कुछ सेकंड की बात और है पूरी ताकत इकट्ठी करके लगा दें परम आनंद में लीन हो जाएं, छोड़े सब छोड़ दे सब छोड़ दें जैसे बूंद सागर में खो जाए ऐसे खो जाए सागर मूर्ख हो जाए ऐसे खो जाए आनंद ही आनंद रोआ रोआ आनंद की पुलक से भर गया है आनंदित हो हृदय को आनंद से भर जाने दे आनंद की वर्षा हो रही आनंद की वर्षा हो रही भीतर रोए रोए कोने कोने हृदय की दड़कन दड़कन तक आनंद को प्रवेश कर जाने थे आनंद को आनंद को आनंद को पी जाए की वर्षा हो रही पी जाएं पी जाएं आनंद के साथ एक हो जाएं आनंद आनंद चारों ओर आनंद ही आनंद है दुख का कहीं कोई निशान नहीं प्रकाश आनंद आनंद आनंद आनंद प्रकाश प्रकाश परमात्मा चारों ओर उपस्थित है उसकी उपस्थिति अनुभव करें बाहर भी वही भीतर भी वही वही है जन्म वही है मृत्यु वही है जीवन परमात्मा चारों ओर उपस्थित है बाहर भी वही भीतर भी वही स्मरण करें स्मरण करें पहचाने वही हमारा स्वरूप है परमात्मा ही स्वरूप है चारों ओर वही है भीतर भी बाहर उसके स्पर्श को अनुभव करें उसके प्रेम को अनुभव करें उसके प्रकाश को अनुभव करें उसके आनंद को अनुभव करें चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है भीतर भी वही बाहर भी वही वही है हम बूम की तरह उसके सागर में खो गए है, वही है आनंद से स्वीकार कर ले उसे हृदय में द्वार दे दे उसे आलिंगन कर ले उसका वही है वही है चारों ओर वही है भीतर बाहर वही है प्रकाश ही प्रकाश आनंद ही आनंद परमात्मा ही परमात्मा चारों ओर वही है चारों ओर वही भीतर भी परमात्मा ही सत्य है वही जीवन है डूब जाए डूब जाए खो जाए खो जाए लीन हो जाए एक हो जाए दड़कन दड़कन को कहने दें परमात्मा ही सब कुछ परमात्मा ही सब कुछ गुम जैसे सागर में खो जाती है ऐसे खो जाए और ये खो जाए आनंद के फूल खिल जाएंगे भीतर प्रकाश की फुलजड़ियां फूटने लगेंगी भीतर, कोई नया ही संगीत बजने लगेगा भीतर, ओंकार की ध्वनि गूंजने लगेगी भीतर ओंकार का नाद गूंजने लगेगा भीतर हृदय की वीणा पर ओंगार का नाद गूंजने लगेगा नाथ गूंजने लगेगा फूल खिल जाएंगे अनंत के भीतर खिलते ही चले जाएंगे अनंत फूल प्रकाश की फुलझड़ियाँ फूटने लगेंगी अनंत फुलझड़िया प्रकाश ही प्रकाश होंकार का नाद गूंजने लगेगा जीकर प्रकाश के सूरज निकल आएंगे प्रकाश की प्रकाश रह ओंकार का नाद गूंजने लगेगा स्वां स्वां की दड़कन दड़कन ओंकार से मर जाती है। अब दोनों हाथ जोड़ सिर झुका लें उसके चरणों में उसे धन्यवाद दे दें जोड़ ले सिर झुका उसके चरणों में उसके ही चरण है चारों ओर वही है धन्यवाद दे दे रख दे उसके चरणों में प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है रखते में उसके चरण में स्वयं को रख दे जैसे पूजा का फूल कोई उसके चरणों में रख दे ऐसा छोड़ दे स्वयं को उसके चरणों में प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है छोड़ दे छोड़ दे उसके चरणों में प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है बैठ जाए आख खोल ले आँख न खोले तो दोनों हाथ आँख पर रख ले बैठते न बने तो जल्दी न करें दो क्षण खड़े रहे गहरी सास लें फिर बैठ जाए उठते न बने तो जल्दी न करें दो चार गहरी सास लें फिर उठाए दो क्षण बैठ जाए दो बातें आपसे कह दू फिर हम बिताऊ खुले दोनों हाथ आंख पर रख लें, बैठते न बने उठते न बने दो चार गहरी सांस ले लें आख न खुले दोनों हाथ आंख पर रख लें बैठते ना बने उठते ना बने दो चार गहरी सांस ले लें फिर उठ के अपने पीछे के बैठ जाए उठते ना बने दो चार गहरी सांस ले लें फिर उठाए बैठते ना बने दो चार गहरी सांस ले लें फिर बैठ जाएं ध्यान से वापस लौट आए ध्यान से वापस लौटाएं वापिस लौट आ दो चार गहरी सांस साठ अपन जगह बैठ जाए सांझ का प्रयोग आज आखिरी होगा जिन मित्रों को परिणाम हुए हैं वे सौभाग्यशाली जिन्हें नहीं हुए हैं थोड़े से ही लोग उनका दुर्भाग्य उनके अपने हाथ में है नहीं करेंगे नहीं होगा दूसरों को देखते रहेंगे नहीं होगा साहस नहीं जुटाएंगे नहीं होगा कम से कम एक कदम परमात्मा की तरफ उठाना ही पड़ता है और वो कदम सदा ही साहस का करेज का कदम क्योंकि अननोन में अज्ञात में जिसका हमें कोई पता नहीं और जिसका हमें कोई रास्ता मालूम नहीं जिनको हम साधारण बुद्धिमान कहते हैं ऐसे लोग वंचित रह जाते हैं कैलकुलेटिंग हिसाब लगाते खड़े रह जाते हैं अज्ञात में छलांग लगाने के लिए एक तरह की सरलता एक तरह का बचपन एक तरह की जवानी एक तरह का ताजापन एक तरह का साहस और संकल्प चाहिए उम्र से संबंध नहीं हृदय से संबंध है रात्रि आखिरी प्रयोग होगा जो पीछे छूट गए हों या जिन्हें लग रहा हो कि वो नहीं पहुंच पा रहे हैं वे पूरी सख्ती लगाए अभी भी बहुत देर नहीं हो गई कभी भी बहुत देर नहीं हो जाती और ऐसे तो सदा ही बहुत देर हो गई है कितने जन्मों से खोजते हैं उसे उसका कोई पता नहीं नाम अलग अलग रखते हैं कोई आनंद कह के उसे खोजता है कोई शांति कहके उसे खोजता है कोई पद कह के उसे खोजता है कोई धन कहके उसे खोजता है लेकिन हम सब उसी को खोज रहे क्योंकि तो उसके बिना कोई संतोष संभव नहीं और उसके बिना कोई तरक्ति कोई फुलफिलमेंट संभव नहीं तो रात के लिए इतना ही कहता हूं रात पूरी सख्ती लगाते और आज रात पूरा हो जाएगा प्रयोग तब अपने घर पर द्वार तो बंद कर ले कमरा बंद कर ले प्रयोग जारी रखे एक मित्र ने पूछा है कि रात के प्रयोग में तो आप पर हम ध्यान देते हैं तो घर पर क्या करें आख बंद कर ले मैं दिखाई पड़ना शुरू हो जाऊंगा अगर यहाँ दिखाई पड़ा हूँ तो वहां भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाऊंगा फिर भी लगे की सहायता लेनी जरूरत हो एक चित्र रख ले थोड़े दिन ही जरूरत पड़ेगी फिर तो जरूरत नहीं रह जाएगी सुबह की बैठक हमारी पूरी